नो शो टॉक जगत रैया घोर की नंबर सेवन दया कयो गुरुदेव नेने पूरम को व्रत ले ही। सब इंद्रिन पूरती स्वास में दे बिन रसना बिन माल कर अंतर सुमिरन हो दया दया गुरुदेव की बिरला जाने कोय हृदय कमल में सूरती दरी अजप जप जो कोई विमल गान प्रगटेतांग लखमख डारई खोई जहां काल जहा नहीं नही सितभूषण नहीं बी दया परसी निज धाम कू पायो बेद गंभीर पियको रूप अनूप लखी कोटी बानंजियार दया सकल दुख मीटी गयो प्रगट भो सुख सार अनंत बुंजी आर तह प्रगति अद्भुत जो जप चौंदी सी लगती है मन सा शीतल हो बिन दामीन मुंजी आरती बिन गन परत फुआ मगन भयो मनुवात हो दयानिहार निहार, निहार। जग परिणामी है मृषा तन रूपी ब्रह्मकु तू चेतन स्वरूप है अद्भुत आनंद रू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 हिमालय की शांति ने हिमालय के मौन ने हिमालय की अपूर्व सौंदर्य की उपस्थिति ने क्षण भर को तुम्हें तुम्हारी आपाधापी से तोड़ दिया इधर टूटी आपाधापी इधर मन का व्यापार बंद हुआ क्षण भर को बहारस मन रोके है रस के बहाव को मन का अर्थ होता है दूसरे में उस उत्सुकता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 कैसा है ये पेड़ मन तरसे है ढूंढ न पाए प्यार पवन की छेड़ तुम्हारा जीवन ऐसा है सूखी सांखें सूखे पत्ते कैसा है यह पेड़ सब सूखा है क्योंकि तुम रस के लिए कहीं और आंखें उठाकर देख रस आता तुम्हारी जड़ों से रस बहता तुम्हारे ही स्रोत से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 लेकिन होनी चाहिए जैसे बाहर फैलने वाले हाथ दो भीतर फैलने वाला हाथ एक जिन फकीरों ने बात की है एक हाथ की वे कहते हैं एक हाथ की ताली बजाओ अपने साथियों से कहते हैं बैठो और उस ध्वनि को सुनो जो एक हाथ के बजने से बजती अब एक हाथ कहीं बच सकता दो हाथ बजते हैं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 भगवान का भी एक अवतार कछुआ और हिंदुओं ने बड़ी मीठी कहानियां लिखी वो कहते हैं सारी पृथ्वी कछुए पे टिकी अगर इनको तुम ऊपर ऊपर से लो तो बचकानी बातें मालूम पड़ती कछुए पे टिकी लेकिन अगर भीतर से लो तो बड़े गहरे अर्थ खुलते हिंदू कहते हैं पृथ्वी कछुए पे टिकी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 इन थोड़े से लोगों के कारण आदमी आदमी है अन्यथा आदमी जानवर होगा तो जब हिंदू कहते हैं कि पृथ्वी कछुए पे टिकी है तो ये तो प्रतीक है अब दो तरह के नासमझ हैं दुनिया में एक हैं जो कहते हैं अच्छा तो सिद्ध करो कहां है कछुआ और कुछ मूड ऐसे हैं कि सिद्ध करना चाहते हैं कि हां कछुआ है दोनों मूड है।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 या पास में आके किसी ने रुपया बजा दिया ध्यान खंडित हो गया कि कोई पास गीत गाने लगा कि ध्यान खंडित हो गया कि कोई कुछ बात करने लगा जो तुम्हारे मतलब की है कि व्यवसाय की कि दुकान की है कि बाजार की कि किसी ने पास खड़े होकर कह दिया कि बाजार में फलना चीज के भाव एकदम बढ़े जा रहे ध्वनि तुम्हारे भीतर पड़ी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 तो वो पागलपन की नहीं मालूम पड़ती अब एक आदमी माला लिए बैठा है गुरिये सरका रहा है तो तुम उसको पागल नहीं कहते लेकिन अगर यही आदमी रूस में बैठ के गुरिये सर का फौरन पागल खाने भेज दिया जाए तुम्हारे दिमाग खराब हो गया तुम ये कर क्या रहे हो एक स्त्री मुल्ला नस्तुद्दीन के साथ बस में सफर कर रही थी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 और दूसरी और भी गहरी क्रांति घटती है कि मैं श्वास भी नहीं हूं तो श्वास और देह दोनों के पार जो मैं हूं उस स्रोत से संबंध जुड़ने शुरू हो जाते ये छोटा सा सूत्र बड़ा बहुमूल्य सब इंद्रियों को रोककर कर सुरति श्वास में दे लेकिन इसके पहले कि तुम सुरति को श्वास में लगाओ कछुआ बन जाना जरूरी है नहीं तो स्रति श्वास में लगी ना सकेगी क्योंकि स्रति होगी ही नहीं तुम्हारे पास सुरती बड़ी सूक्ष्म शक्ति है या तो इंद्रियों से बहती रहती है तो तुम्हारे हाथ में नहीं होती और इंद्रियां तुम्हारी सुरती को न मालूम कहां कहां भटका ले जाती तुम्हारी सुरती तुम्हारे हाथ में नहीं इंद्रियों के द्वारा उड़ गया सुरती का पक्षी दूर दूर भटक रहा है और एक एक इंद्री के द्वारा अलग अलग दिशाओं में चला गया इसलिए तुम्हारी सुरती खंडित भी हो गई फिर प्रत्येक इंद्रियां तुम्हें जो जगत के संबंध में बता रही हैं वही तुम सोचते हो जीवन है वही तुम सोचते हो सत्य है इंद्रियों के पास सत्य को जानने का कोई भी उपाय नहीं इंद्रिया तो बड़ी अंधी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 मुल्ला सुद्दीन ने दिन मुझसे कहा कि ट्रेन में आ रहा था एक लड़की मेरे सामने वाली सीट पे बैठी थी रेडियो अनाउंसर थी तो मैंने उससे पूछा तुमने कैसे जाना पूछा था उसने कहा नहीं पूछा नहीं फिर तुमने कैसे जाना कि वो रेडियो अनाउंसर थी तो उसने कहा कि जब मैंने उससे समय पूछा तो बोली नौ बजकर हैं हमेशा गोदरेज तारा लगाइए और चैन किनिंग सोइए इससे मैं समझा कि रेडियो अनाउंसर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 अब सारे बोध को हृदय में ले जाना है जहां धक धक हो रही जहां श्वास जाके हृदय को गतिमान कर रही जहां श्वास का धागा अटका है श्वास को देख लिया अब श्वास से पीछे उतरे और गहरे उतरे हृदय की धकधक धक में उतरे हृदय को समझो एक कमल कमल में जैसे भीतर थोड़ी सी शून्य जगह होती है जहां कभी भौरा बंद हो जाता है उसी शून्य जगह में आसन मार के बैठ जाओ वहीं रखो अपनी सुधि को वहीं रखो अपने बोध को सुरति को हृदय कमल में सुरति धर अजब जपे जो कोई इसी को नानक ने अजपा जाप कहा है अब कोई जाप नहीं हो रहा है अब कोई जपने वाला भी नहीं है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 वो नाक तुम्हारे भीतर हो ही रहा है वो तुम्हारे हृदय का संगीत है उस संगीत का सुनाई पड़ना शुरू होता है उसको अजपा जाप कहा है तुम करने वाले नहीं हो उसके तुम सिर्फ साक्षी मात्र हो तुम सिर्फ सुनते हो तुम सिर्फ अनुभव करते हो क्या मुफ्त का जाहिदों ने इल्जाम लिया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 अकेले ही मैं नहीं हूं पूरा गांव गवाह है और तुमने भी सुना होगा और मुझे नरक भेजा जा रहा है इस आदमी ने कभी भजन कीर्तन नहीं किया बल्कि कभी कभी यह आदमी आ जाता था मेरे वहां के भाई सोने दो तीन बजे से तो मत उपद्रव करो कम से कम माइक तो ना लगाओ तुम्हें अपने घर में करना करते रहो यह आदमी बाधा डालता था इसको स्वर्ग ले जाया जा रहा भगवान ने कहा इसीलिए कि यह मेरे पक्ष में था और तुम मेरी खोपड़ी खा गए और मैं तुम्हें स्वर्ग में नहीं बसा सकता अगर तुमको यहां बसना तो मुझे नरक जाना पड़ता तुम मेरी जान खा चाहोगे तुमने एक क्षण मुझे चैन ना लेने दिया तीन बजे रात मैं भी सोता हूं और तुम माइक लगा के उपद्रव मचाते रहे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 ये तो जब तुम्हारे भीतर बहेगी धारा अपने आप नैसर्गिक अहिर्निश उठेगा ओंकार का नाथ तब तभी असली जाप शुरू हुआ अजपा ही असली जाप है हृदय कमल में धर अजप जपे जो कोए बिमल ज्ञान प्रगटे तहां कलमक डारे कोए वहां बिमल ज्ञान पैदा होता ये बिमल ज्ञान शास्त्रों से पांडित्य से नहीं उपलब्ध होता यह विमल ज्ञान तब उपलब्ध होता है जब तुम इंद्रियों से देह से श्वास से सबसे छूट गए और अपने हृदय कमल में अपनी सुधि को विराज कर बैठ गए वहां विमल ज्ञान प्रकटे तहां वहां वो शुद्ध ज्ञान पैदा होता है बोध पैदा होता है अनुभव समाधि सतोरी या जो भी नाम तुम देना चाहो वहां वो शुद्ध ज्ञान पैदा होता है जिसमें सब बंधन कट जाते हैं। सब पाप गिर जाते कलमख डारे खोए जहां सब मैल धुल जाते इसलिए उसको विमल ज्ञान कहा जहां सब मल विसर्जित हो जाते मुझसे लोग पूछते हैं कि हम अपने कर्मों के मैल को कैसे धोएं ये बड़ी कठिन बात तुमने धो पाओगे तुम तो धोओगे तो और गंदा कर लोगे ये तुम्हारे करने की वजह से तो ये कर्म मैल इकट्ठा हुआ है ये तुम्हारे धोए ना धुलेगा ये कर्म मल इकट्ठा ही तुम्हारे करने से हुआ आप तुम और करना चाहते हो कुछ और करना चाहते हो ये तो धुलेगा तब जब तुम अकर्ता हो जाओगे कर्म का मैल तभी जाएगा जब तुम अकर्म में डूब जाओगे अकर्ता हो जाओगे यह परमात्मा धोएगा तुम नहीं धो सकते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 से छोटा बच्चा बाहर धूल धमास में खेल खाल के कीचड़ इत्यादि से भरा हुआ कपड़े लत्ते फटे हुए अपनी मां के सामने आकर खड़ा हो जा ऐसे तुम खड़े हो जाओ वहां तुम धो दिए जाओगे तुम्हारे खड़े होते ही तुम्हारे ठहरते ही वर्षा हो जाएगी विमल ज्ञान प्रगटते तहां कलमख डारे खोए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 उस हृदय कमल में ऐसी घटना घटती है कि जहां काल अरुज्वाल नहीं वहां ना तो मौत है न पीड़ा है ना समय है शीत उस नहीं वीर और ना वहां ठंडा है कुछ और ना गर्म वहां सब द्वंद शांत हो गए वहां सब द्वैत गिर गया वहां दो आंख एक आंख हो गई दया परस निज धामकू पायो भेद गंभीर और उस स्वयं की परम दशा को देखकर जीवन का रहस्य हाथ में लगा कि अब तक नाहक परेशान हो रहे थे कि बुरे को छोड़ें कि पाप को छोड़ें कि सज्जन हो जाएं साधु हो जाएं ऐसा करें वैसा करें इस मंदिर जाएं उस मंदिर जाएं किस शास्त्र को पकड़ें किस धर्म का अनुगमन करें भटकते थे व्यर्थ ही दया परस नीच धाम को पायो भेद गंभीर सब शास्त्रों का शास्त्र वेदों का वेद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 चक चौंधी सी लगती है मनसा सीतल होत, अनंत भान उजारत और कितने कितने सूरज एक साथ उगाए और जन्म जन्म तक अंधेरा ही अंधेरा था और लाख दिए जलाए सब बुझ गए और लाख दियो पे भरोसा किया कोई काम ना आए कितनों को अपना माना सब पर सिद्ध हुए सब नावें कागज की साबित हुई अनंत भान उजारते हैं और अचानक अनंत अनंत सूर्यों का उज्याला हुआ है प्रगति अद्भुत ज्योत और ज्योत बड़ी अद्भुत है क्या अद्भुत है ज्योत में चक चौंधी सी लगती है मनसा शीतल होत अद्भुत यह है है तो ज्योति है तो अग्नि और एक तरफ आंखें चकाचौंध में भर गई हैं और दूसरी तरफ मन शीतल हुआ जा रहा है ठंडी आग इसलिए अद्भुत परमात्मा ठंडी आग यहूदियों के पास इसकी सबसे मीठी कथा है मॉजिस को जब परमात्मा का दर्शन हुआ सिनाई के पहाड़ पर तो मोजिश को समझ में ना आया क्या हो रहा है क्योंकि परमात्मा एक अग्नि की लपट की भांति प्रकट हुए एक हरी झाड़ी में और झाड़ी जली नहीं और ज्योति प्रकट हुई और लपट उठने लगी आकाश की तरफ और झाली हरी की हरी रही पत्ते कुमलाए नहीं फूल सूखे नहीं कुछ भी जला नहीं मोजे समझ ही ना पाए कि क्या हुआ आग और ठंडी आग कभी ठंडी देखी ये जो यहूदियों की कथा है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 हिमालय के उतुंग शिखरों पर बदरी और केदार और कैलाश की धारणा है कि कैलाश पर शिव का वास है कि परमात्मा का घर कैलाश पर यह तो प्रतीक है यह आत्मा की ऊंचाइयों के प्रतीक है तुम्हारा चैतन्य जब अपनी परम ऊंचाई पर पहुंचता है अपने परम शिखर पर तो कैलाश और वहीं शिव का वास ये कोई हिमालय में खोजने से कहीं मिलेगा नहीं यह तुम्हारे भीतर की बात है सिनाई भीतर भी के पर्वत की बात है और जिस झाड़ी की बात कर रहे हैं मोजिस वह झाड़ी तुम हो परमात्मा की आग उठेगी तुम्हारे भीतर और तुम चकित होकर रह जाओगे अनंत भान उजियारते हैं जिससे हजारों सूरज एक साथ आ गए भीतर प्रगति अद्भुत ज्योत चक चौंधी सी लगती है मनसा शीतल होत और चमत्कार यह है कि आंखें तो झपी जाती इतनी रोशनी में और मन ठंडा हुआ जाता और मन शीतल हुआ जाता बिन दामिन उजियार अति और भी चमत्कार की बात है कि बिजली तो कहीं चमकती दिखाई नहीं पड़ती और उजाला बहुत है सूरज तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता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 तेल चुकेगा ज्योति बुझ जाएगी रात भर लगेगा तेल को चुकने में तो रात भर दिया जलेगा महीना भर लगेगा तो महीना भर लगेगा वैज्ञानिक कहते हैं कि सूरज करोड़ों वर्ष से जल रहा है लेकिन सदा नहीं जलता रहेगा चार पांच हजार साल और क्योंकि रोज रोज ठंडा होता जा रहा उसकी रोशनी चुकती जा रही उसका तेल चुक रहा है उसकी ऊर्जा छीण हो रही तो सूरज भी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 और फुहार पड़ रही है कहां से हो रहा है यह आनंद का वर्षन यह वर्षा कहां से हो रही कोई मेघ दिखाई नहीं पड़ते कोई दामनी चमकती मालूम नहीं पड़ती और रोशनी बहुत है यह बड़ा प्रतीकात्मक वचन है मगन भयो मनवा तहा दया निहार निहार और दया कहती है मगन हो गई नाच उठा मन निहार निहार ये जो है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 तू चेतन स्वरूप है अद्भुत आनंद रूप जग परिणामी है मिर्सा इस जगत में तो जो भी दिखाई पड़ता है सब परिवर्तनशील है क्षण अभी है अभी नहीं उसकी बूंद जैसा जग परिणामी है मिर्सा ये तो ऐसा है जैसे मरुस्थल में प्यासे को अपनी प्यास के कारण जल स्रोत दिखाई पड़ता है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 जिसस के जीवन में एक उल्लेख है एक कुएं पर वो आए थके मांदे राह से, और एक स्त्री पानी भरती थी अछूत रही होगी तो उन्होंने उस से कहा कि मैं प्यासा हूं मुझे पानी दे दे उस स्त्री ने कहा क्षमा करें आप कुलीन परिवार के मालूम होते मैं अछूत दीन दरिद्र हूं मेरा पानी कोई पिएगा नहीं आप प्रतीक्षा करें कोई और आता होगा पानी भरेगा आप उससे पानी ले लेना जीसस ने तू फिक्र मत कर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 यहां तो एक ही बात सीखने जैसी है अपने को सीखो सब कूड़ा करकट -कर हटाकर अपने भीतर जाओ अर्चन होगी बाधा होगी जन्म जन्म के अभ्यास बीच में खड़े होंगे लेकिन सब तोड़े जा सकते हैं क्योंकि सब तुम्हारे प्रतिकूल है स्वभाव के अनुकूल नहीं जो स्वभाव के अनुकूल है उसे पाना कठिन भला हो असंभव नहीं और जो स्वभाव के प्रतिकूल हो उसे तोड़ना कठिन भला हो असंभव नहीं तुमने अगर चाहा, तो निश्चित ही तुम पहुंच जाओगे क्योंकि तीर्थ दूर नहीं है तीर्थ बिल्कुल पास से भी पास है तुम्हारे हृदय में बसा है हृदय कमल में सुरति धर, अजब जपे जो कोय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 उस कछुआ बनने में ही तुम पाओगे कि परमात्मा का तुम में अवतरण होने लगा वही परमात्मा के कछुआ रूप अवतार का आरत है दूसरी बात कछुआ बनकर सारी सुध सारी सुरती स्वास्थ्य पर लगा दो और जब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें यह अनुभव में आने लगे कि तुम शरीर नहीं तुम श्वास नहीं और ख्याल रखना ऐसे तुम दोहराना मत अपनी तरफ से कि मैं शरीर नहीं हूं मैं श्वास नहीं अन्यथा तुम झूठी प्रतीति कर लोगे तुम प्रतीक्षा करना होने देना इस घटना को जल्दी कुछ है भी नहीं, नहीं तो खतरा क्या है कि हम दोहराना सीख गए हम तोते हो गए हम दोहराते तुम बैठोगे कछुआ बनके के श्वास पर थोड़ा सा ध्यान लगाया घड़ी आधा घड़ी और दोहराने लगे कि मैं देह नहीं मैं श्वास नहीं तुम झुटला लोगे सारी बात तुम मत दोहराना तुम तो बैठे रहना तुम तो इसे होने देना आने देना अनुभव में एक दिन ये आएगी अनुभव में बात जिस दिन आएगी उस दिन द्वार खुल जाएंगे जिस दिन ये बात अनुभव में आ जाए कि मैं शरीर नहीं मैं श्वास नहीं उस दिन सुधी को हृदय कमल के शून्य में विराजमान कर लेना उस दिन सोच लेना कि मैं एक कमल हूं कमल के मध्य में सुधी को अपने भान को अपनी सुरति को भोरा बना के बिठा दिया फिर वहां सब अपने आप घट जाता है को रूप अनूप लख कोटि भान उजियार दया सकल दुख मिट गयो प्रगट भयो सुखसार बिन दामिन उजियारति बिन घन परत फुहार मगन भयो मनुआ तहा दया निहार निहार आज इतना ही